दोनों ही तुरंत बेड से उतरकर नीचे आ गई के के मतलब के महेश यहाँ आया है तो पक्का है की रिया भी उसके साथ में होगी क्योंकि तो वो उसे रिया के साथ ही छोड़कर आया हुआ था रिया के सामने वो खुद को इस तरह से नहीं दिखा सकता है मोनिका इस वक्त दरवाजे के करीब ही थी उठकर दरवाजा खोलने ही वाली थी लेकिन विक्रांत ने उसे दरवाजा खोलने के लिए रोक दिया नहीं nah, नहीं nah, दरवाजा मत खोलो वो मेरे मकान मालिक की बेटी है बच्ची है उसने जीनत और मोनिका को सोफे के पीछे छुपा दिया और फिर जाकर दरवाजा खोला जैसे ही विक्रांत ने दरवाजा खोला तो उसे रिया के साथ ही उसका कुत्ता महेश भी नजर आया लेकिन विक्रांत ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस वक्त रिया के साथ एक लेडीज पुलिस भी उसके दरवाजे पर खड़ी होगी पांच फीट छ इंच हाइट करली बाल बड़ी बड़ी आंखें, बेशक ये नैना ही थी, लेकिन नैना विक्रांत से इस वक्त मिलने उसके घर और क्यों आई है विक्रांत काफी शौक्य हो गया अब क्या करे यार भो भो महेश भी समझ चुका था की वो अपने घर में आ चुका है इसलिए दो महिला हुआ इधर उधर मंडराने लगा विक्रांत सर ये मैडम आपसे मिलना चाहती हैं इसलिए मैंने यहाँ लेकर आई हूँ आप लोग बात इतना कहते हुए रिया की नजर पीछे सोफे पर अचानक बैठी जीनत और मोनिका पर पड़ी इस वक्त जीनत सोफे के आर्मरेस्ट पर बैठी सिगरेट जला रही थी और मोनिका सोफे पर बैठकर महेश के साथ खेल रही थी वो महेश को पहले से ही जानती थी उन दोनों को देखकर रिया जो कहने जा रही थी वो भूल गई उसने अब विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए बोली आप बहुत बिजी लग रहे है विक्रांत को अब समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या वो क्या जवाब दे। देखा विक्रांत की सांस तेज हो चुकी थी इस वक्त नैना ने सीधे अपने काम की बात शुरू की उसने कहा तुम केस इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आ रहे हो तो तुम तो किसी मर्डर को पकड़ने के लिए शहर से बाहर थे ना कल कल भी तुम शायद बाहर ही थे हाँ हम आज सुबह ही लौटे हैं विक्रांत ने जवाब दिया लेकिन ऐसा लग रहा था कि रिया विक्रांत के साथ लंबी बात करना चाहती है इसलिए वो लॉबी से चलकर विक्रांत के कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी होगी विक्रांत मैंने पहले ही तुम्हारे ब्रांच पर एप्लीकेशन डाल दिया है कि तुम पनवेल ब्रांच आकर मीरा अग्रवाल के मर्डर केस पर काम कर रहे हो अभी मैं तुमको यहाँ पिक करने के लिए आई हूँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है विक्रांत इतना कहते हुए पीछे मुड़कर लिविंग रूम में अंदर की तरफ बैठने लगा हे भगवान इसे भी अभी आना था क्या किस्मत है मेरी विक्रांत को थोड़ा असहज सा देखकर नैना को कुछ अजीब लग रहा था कुछ सोचते हुए ही नैना ने अपने कदम अंदर लिविंग रूम की तरफ बढ़ा दिए वहाँ का नजारा देख नैना सन्न रह गई जीने सोफे के आर्म पर बैठकर सिगरेट के धुए का छल्ला बना रही थी और मोनिका अभी भी अपने प्यारे कुत्ते के साथ खेल रही थी जीरत ने नैना को देखकर हल्का सा सिर झुकाकर उसे सलाम किया और फिर से वो धुए के मैं चलती हूँ बात बदलते हुए कहा यह सब अचानक से क्यों किया मुझे पहले क्यों नहीं बताया बताया था हमने पहले ही तुम्हारे हायर अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी थी नैना ने सीरियस होते हुए कहा ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात और तुम्हारी टीम हेड पुष्कर को भी हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी हम्म, विक्रांत थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन तभी उसके पास संगीता का फोन आ गया संगीता ने भी विक्रांत से वही बात कही जो कि अभी नैना कह रही थी इसके साथ ही संगीता ने ये भी बताया कि सीनियर अधिकारी मीरा अग्रवाल के मर्डर केस को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे है तो क्यूँकी वो दूसरे ब्रांच का केस है और तुम हमारे ब्रांच से इसे रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो ऐसे में उस केस को सोल्व करने पर वो तुम्हे रमेश सावरकर के मर्डर केस को सॉल्व करने पर मिलने वाले प्राइस से दोगुना प्राइस देंगे सभी सीनियर चाहते हैं कि तुम डीएन नगर पुलिस ब्रांच की तरफ से इस केस को सॉल्व करने के लिए जरूर जाओ प्राइस डबल होने की बात सुन विक्रांत की आंखों में चमक आ गई अभी उस रमेश सावरकर के मर्डर केस को सॉल्व करने के एवज में तकरीबन दस हजार मिलने वाले अब अगर वो पनवेल ब्रांच के साथ मीरा के मर्डर केस को भी खत्म कर देता है तो फिर दस का डबल यानी बीस वहां से भी मिल जाएगा टोटल तीस हजार रूपए एक झटके में आ जाएंगे और मीरा का केस तो सॉल्व हो ही चुका है अब उसमें बस चार शीट बननी है पैसों की बात आते ही विक्रांत सब कुछ घूल जाता है उसने सोचा जीनत और मोनिका तो घर के बगल में ही रहते हैं इनसे तो बाद में भी मुलाकात हो सकती है अभी पैसे कमाने का मौका है पहले इसे कमा लेते हैं नैना में चल रहा हूँ बस दो मिनट का वक्त दो तैयार होकर आ गया विक्रांत ने नैना से कहा नैना मैडम उस वक्त विक्रांत पुलिस कार में नैना के साथ बैठा हुआ था और वो थोड़ा अजीब सा फील कर रहा था नैना मैडम तुम लगातार साइड मिरर में क्यों देख रही हो नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत तुम्हें पता नहीं मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर डी एन नगर पुलिस ब्रांच वाले इतने इनरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते है आखिर कोई भी तुम्हारे पीछे क्यों नहीं आ रहा क्या मतलब विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था की आखिर नैना कहना क्या चाहती है मैं जब सूरत से मुंबई के लिए फ्लाइट कर रही थी तभी मैंने तुम्हारे ब्रांच के ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा और टीम हेड पुष्कर को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी लेकिन तुम्हारे पास फोन तब आया जब मैं खुद तुम्हारे घर पहुंच गई ओहो, विक्रांत को थोड़ा गुस्सा आया वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर पुष्कर मेरी सक्सेस से कैसे खुश हो सकता है जो मुझे ये सब बताएगा और रही बात मिताली की तो उसके साथ जो सीन हुआ था उसके बाद वो शायद ही कभी विक्रांत से पर्सनली बात करेगी जब पुष्कर को पता चला होगा कि विक्रांत ने पनवेल ब्रांच का भी एक मर्डर केस सॉल्व कर दिया है तब तो वो जल भुन गया होगा वो तो हमेशा से ही विक्रांत को नीचे गिराना चाहता है इसलिए जब उसे नैना से मैसेज मिला भी होगा तो उसने तुरंत एक्शन नहीं दिया होगा बाद में कोई ब्लेम उस पर न आ जाए इसलिए फिर उसने संगीता से विक्रांत के पास फोन करवा दिया था लेकिन नैना के टोन से लग रहा था की वो कुछ और ही बात कहने की कोशिश कर रही है विक्रांत को भी कुछ अलग लग रहा था नैना तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। विक्रांत ने कहा मैंने सुना है कि तुम्हें कर्जत के पास एक सुरंग में आज से 26 साल पहले हुई किडनैपिंग का पैसा मिला है अगर मेरे ब्रांच के किसी ऑफिसर के साथ ऐसा होता तो मैं 2400 घंटे उसके साथ किसी न किसी ऑफिसर को लगा देती आखिर हर बार तुम्हारे साथ ही हर इतफाक क्यों होता है नैना ने, ने कहा